पूछ सकते हैं कुछ जी आचारि के विषय में थोड़ा सा पुनः बताने की कृपा करें इसको केवल इतना समझ लीजिए कि पांच प्रकार की अग्निया होती हैं अभी जो हम दैनिक अग्निहोत्र करते हैं उसमें एक अग्नि होती है केवल एक अग्नि होती है उसको वहां की पांच अग्नियों की दृष्टि से देखें तो आहवनी अग्नि होती है जिसमें आहुति दी जाती है ठीक है एक ही अग्नि है अब यहां पर जिस आहुति को हम दे रहे हैं वो आहुति कहां पक करके आई थी हमने यहीं पकाई थी या कहीं और पकाई थी रसोई में पकाई थी घी को गरम किया आहनीय अग्नि में ये कार्य नहीं किए जाते हैं। उसमें तो केवल आहुति दी जाती है तो अन्य कार्यों के लिए उससे पहले अग्नियां होती हैं पहली होती है अनवाहार्य पचन अग्नि उसको दक्षिण अग्नि भी बोलते हैं ठीक है उसके अंदर कुछ पकाया जाता है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 आवसत आ वसत्य वसत आवसत उसका भी कुछ प्रयोग साथ में होता है तो इन पांचों अग्नियों को लेकर के जो याग किए जाते हैं सोम्याग आदि वो पंचाग्नि यानी पूरा विधिवत याग किया जा रहा है सोम्याग आदि याग किए जा रहे हैं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 ये तो उससे भी आगे की बात करता है दुखों की अत्यंत निवृत्ति यानी मुक्ति की प्राप्ति ठीक है पिछले पार्ट में से और किन्हीं को पूछना तो इक्कीसव सूत्र देवताल श्रुति ही नारंभ कर मतलब इसमें देवताओं में लय होना अध्याय है? भी आपको बोलना आवश्यक है क्योंकि तीन अध्याय की बात चल रही है जी दूसरा अध्याय इक्कीसवा सूत्र दूसरा अध्याय 21वां सूत्र जी हाँ पूछिए प्रश्न तो इसमें देवताओं के मतलब इंद्रियों का देवताओं में लय होना तो बताया लेकिन उनसे उत्पन्न होना नहीं कहा गया जी हाँ देवता लय श्रुति न आरम्भ कस्य है आरंभ होने की श्रुति नहीं मिलती है ये करके उसका निषेध किया जी तो इसकी उत्पत्ति किससे मानी गयी उत्पत्ति तो नहीं बताई गई इसमें और लय बताया गया है। उत्पत्ति तो जैसी आपने पढ़ी है संख्य के अनुसार वो है ही पूर्व पक्षी ने ऐसा कहा था कि ये अहंकारिक नहीं है ये भौतिक है तो भौतिक है का मतलब था उसका कि इनकी उत्पत्ति भूतों से हुई है और उसके लिए उसने जो श्रुति दी थी शब्द प्रमाण दिया था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 तो प्रमाण गलत हो गया ना शब्द प्रमाण उसको स्मरण करा रहे हैं कि इसमें तो देवता लय की श्रुति है आपके प्रमाण में उत्पत्ति की श्रुति नहीं है जी। तो कौन से वाले सूत्र में इसकी उत्पत्ति की श्रुति बताइए कहीं नहीं बताई गई तो इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाए उत्पत्ति तो जैसा पहले उत्तर दे चुका हूँ मैं जैसा शास्त्र में लिखा है यहाँ पर कैसे अहंकार से उत्पत्ति है वो मानी जाएगी बीसवे सूत्र का जो अहंकारिका श्रुति है जी हाँ अहंकारिकव की श्रुति है वो तो सिद्ध है ही इन्होंने कहा उसके खंडन में जो कहा उसके लिए निषेध कर रहे हैं। ठीक है कुछ आचार्य जी सांख्य दर्शन के अनुसार पांच वृत्तियां कौन सी मानी जाती हैं? पांच वृत्तियां जो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति जो योगदर्शन की पांच वृत्तियां हैं चित्त की वृत्तियां हैं ये विपर्य के भेद जो है नहीं विपर्य के नहीं पांच वृत्तियाँ जो है वो वो की वो यहाँ भी मानी जाती है लेकिन यहाँ तो वर्णन अलग है पांच ज्ञान इंद्रियों की वृत्तियां तो उस तरह से पांच नहीं आ रही थी, ज्यादा आ रही हैं, तो उसमें वो अलग दृष्टि है इंद्रियों की वृत्ति का जब हम बात करेंगे इंद्रिय वृत्ति की जब हम बात करेंगे तो ये हम भेद करेंगे इंद्रिय वृत्तिया कितनी जितनी इंद्रिया है उतनी वृत्तियां हैं उनकी पांच ज्ञान इंद्रियों की अलग अलग वृत्ति है कर्म इंद्रियों की अलग अलग वृत्ति है और इनके भी अवान्तर भेद कर देंगे मान लो चक्षु की वृत्ति है तो वो कभी किसको को देख रही है कभी किसको को उचित अनुचित ऐसे बिन भिन्न भेद हो जाएंगे उनके लेकिन इंद्रियों की वृत्ति अलग हो जाएगी हाँ। बोलिए आनंद प्रकाश जी की पुस्तक में आगे दीजिए आनंद प्रकाश जी की पुस्तक में पृष्ठ संख्या 211 पर द्वितीय पंक्ति 211। सौ 211 पर द्वितीय पंक्ति वस्तुतः देव और मनुष्य के नौ, नौ भेद नौ तो ये कैसे है मतलब... आप केवल सूत्र के बारे में पूछिए मैं से सूत्र में कोई समझ में नहीं आई हो बात शास्त्र में हम सांख्य दर्शन के शास्त्र को पढ़ रहे हैं, सूत्रों को पढ़ रहे हैं। कुछ अभी पंचाग्नि के बारे में जो बताया है, तो यहाँ आनंद प्रकाश जी के पुस्तक में उपनिषद के ये दीव पर्जन धरा आदि पंचाग्नि बताई है ठीक है तो आपने बताया वो तो भिन्न है भिन्न है तो क्या हुआ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 चौवनवा सूत्र में आचार्य अड़तालीसवां सूत्र तीसरे अध्याय का अड़तालीसवां सूत्र बोलिए पहले से तैयार रहिए ऐसे नहीं जो मनुष्य होते हैं, उनके लिए मतलब उनका स्थान वो दिया गया है? आकाश में इसमें ये लिखा है आकाश में ऐसा कोई लोक या स्थान नहीं है जहाँ आत्मज्ञान के लिए अत्यधिक सुविधा उपलब्ध प्राप्त हो आकाश में कोई क्योंकि संसार सारा ही त्रिगुणात्मक है और भ्रष्ट योगी जो है योग जो होता है वो सिर्फ सत्व पर आधारित होते हैं ऊर्ध् सत्व विशाला का जी। शरीर के भेद बताए जा रहे हैं किस किस प्रकार के शरीर होते हैं पीछे प्रसंग है दैवादि प्रभेदा आ ब्रह्मस, ब्रह्म स्तंभ पर्यतम जी प्रकरण कैसे से संबद्ध रखिए अपनी बात को ठीक है तो भिन्न भिन्न शरीर होते हैं उसमें सत्तो गुण की प्रधानता वाले जो शरीर होते हैं वो ऊंचे होते हैं श्रेष्ठ होते हैं जी। बस सूत्र इतना ही कह रहा है। इससे आगे इधर उधर मत जाइए कहीं और आकाश में कोई और लोक नहीं होते बहुत लोक हैं आकाश में हमारी चारों तरफ है तो पृथ्वी घूम रही है चारो तरफ सब तरफ लोक लोकांतर है जी। बहुत है बहुत से सूर्य हैं, बहुत सी पृथ्वी भी वहाँ पर हैं, जैसी यहाँ पर जीव सृष्टि चल रही है ऐसी वहाँ भी बहुत जगह हो रही है जी। और वो इस पृथ्वी से अच्छे भी हो सकते हैं और इस पृथ्वी से खराब हालत में भी हो सकते हैं जी। कहीं वैदिक राज्य हो सकता है सारी व्यवस्था बहुत सुव्यवस्था हो बहुत अच्छे लोग रहते हो और सब साधना करते हो जी ऐसी स्थिति भी हो सकती है और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 यहाँ इस आधार पर योग भ्रष्ट और ये सूत्र में कुछ भी नहीं है लेकिन इनका कहना यह है आजाद जी की सारी सृष्टिया जो होती हैं वो तीनों गुण से होती हैं त्रिगुण आत्म होती है आत्म होती है और, खोती है। और ये उर्दशिला के जो पुरुष होंगे उनको सिर्फ सत मतलब इस मतलब ऐसा गुण, गुण प्रधान योग भ्रष्ट व्यक्तियों का जन्म ऐसे माता पिता के घर में होता है जहाँ उन्हें आत्मज्ञान के लिए अधिकाधिक सुविधा आकाश में ऐसा कोई लोक या स्थान नहीं है क्योंकि संसार में संसार सारा ही त्रिगुणात्मक है केवल सत्य रूप का ही या उसमें लिखना देखिए आप लोगों को कुछ बातें संकेत से समझनी चाहिए आपके पहले के दो प्रश्न हुए उनमें मैंने क्या उत्तर दिया था इन्होंने पूछा वही दिया इन्होंने पूछा वही दिया बुद्धिमान व्यक्ति को इतने से समझ लेना चाहिए और आपने बोल भी दिया मैंने आपको टोका भी नहीं उत्तर भी दे दिया फिर आप वापस वही पंक्तियां बोल रहे हैं पहले भी मैं कह चुका हूं पहले भी कई बार आ चुकी है बात किस पुस्तक में क्या लिखा है वो व्याख्या नहीं चल रही है अभी यूं तो आपका ये पूरा भी नहीं होने वाला है और मैं सबके स्पष्टीकरण भी नहीं दूंगा और फिर उस विवेचना में जाना है तो वो एक अलग चीज है कि ये पंक्ति लिखी ये शब्द लिखा ये ठीक है ये नहीं है ये विवेचना का भाग है आपको अभी सांख्य दर्शन प्रथम दृष्टिया पढ़ना है क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं मेरी समझ से जो अच्छी से अच्छी संगति है वो मैं आपको बता रहा हूं उसमें आपको कोई प्रश्न उठता है शंका होती है उसको पूछिए सूत्र से संबंधित कोई बात है क्योंकि सूत्र हमारा पाठ्य है उसी को हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछिए उन पंक्तियों को क्यों पूछते हैं आप धन्यवाद सबके लिए है ये ये बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप समझे एक एक को टोकने की जरूरत नहीं है ऐसा पहले भी कई बार हो चुका आप दोनों को भी ऐसे नहीं पूछना चाहिए सीमा जी और मुनि जी कई बार हो चुका बीच बीच में आती है मैं और स्पष्ट भी है तो भी बार बार उसी को पूछते हैं वो आपके मन में प्रश्न है तो लेखक से पूछ लीजिए पता है दूरभाष संख्या है उनसे पत्र व्यवहार कीजिए उनके पास चले जाइए वहां जो लिखा है उसका उत्तरदायित्व उनका है उसका समाधान वो करेंगे उनसे पूछिए आप वो बता सकते हैं उसमें बहुत सारी बातें ऐसी लिखी है जिनको मैं जानता ही नहीं मैं क्या बोलूंगा आपके सामने जिन बातों के प्रति मैं ही संतुष्ट नहीं हूं मैं क्या बोलूंगा आपको जैसे तैसे मैं कुछ बोलूंगा और ये कोई बात नहीं होती कि उन्होंने तो ये लिखा आपने ये बोला यानी कोई जो भी गलत है पहले भी इसी तरह से आप लोगों की तरफ से बात आई यहां तो ये लिखा है मतलब ये गलत है जो बताया गया उसमें आपको जो गलती दिख रही है वो आप बताइए कि ये सिद्धांत के विरुद्ध कथन हो गया ये परस्पर असंगति लग रही है मैं जो बोल रहा हूं उसको आप अवश्य बता दीजिए पूरी छूट है आपको कह सकते हैं कि जी यह चीज तो गलत है ये। लेकिन वहां ये लिखा है इसलिए यह गलत है ये कोई तर्क नहीं होता है ये बुद्धिमानों की शैली नहीं है ये दार्श दर्शन पढ़ने की शैली नहीं है आप किसी शास्त्र का वचन देते आर्श ग्रंथ का वेद में ऐसा लिखा है वहां ये लिखा है तो उसके ही आपकी बात विपरीत जाती है मैं अवश्य विचार करूंगा गलत जाती है संशोधन कर लूंगा स्वीकार कर लूंगा या विचार करने के लिए बोलूंगा कि भी मेरे को विचार करना है इस पे भी लेकिन आप वर्तमान के किसी लेखक की बात को कहेंगे कि उन्होंने ये लिखा है तो इसका मतलब है आपकी बात गलत है आर्ष प्रमाण के लिए तो मैं आपको वचनबद्धता कह सकता हूं उसके लिए आप कह सकते हैं आर्स वचन हो ऋषि का वचन हो महर्षि दयानंद का वचन हो स्वीकार्य यूं तो इतने सारे लोग हैं ही अब आप हर किसी के लिए कहने लगे अब मान लीजिए आप किसी को कहें कि भाई मूर्ति पूजा ठीक नहीं है अब दूसरा कहे जी वो तो करते थे किसी और का कि जी वो भी तो करते हैं वो अन्य महापुरुषों का नाम लेने लगेंगे महर्षि ने कहा कि मूर्ति पूजा ठीक नहीं है दूसरों महापुरुषों का नाम ले देते हैं वो भी जी वो तो करते थे वो करते थे ये कोई प्रमाण नहीं है प्रमाण तो शास्त्र का होगा अब युक्ति तर्क प्रमाणों से बात चलेगी ऐसे नहीं जो संगति है जो है ही नहीं उसका कोई मतलब नहीं है अब इनकी तो रिकॉर्ड हो गई है मैं थोड़ा उत्तर तो दू इनको जो आप तर्क दे रहे थे उस पर मैं बात रख रहा हूं थोड़ी सी शुरू कर आपने वो वचन पढ़ा कि भाई सब त्रिगुणात्मक है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 ये बहुत हल्का तर्क है पहली बात तो सारे लोग एक जैसे हो जैसे यहां पर हैं ऐसा नहीं कह सकते जो मैं पहले बता चुका हूं कि अलग अलग स्तर के लोग हो सकते हैं इसमें तो कोई संदेह और कोई सिद्धांत तो विरुद्ध बात नहीं है सब जगह बिल्कुल ऐसा ही हो ये तो ना संभव है ईश्वर सबको कर्मानुसार अलग अलग परिस्थितियां देता है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 वो फिर गुड़ गोबर सब समान हो जाएगा तो जब हम व्यवहार में देख रहे हैं कि सब में भिन्नता है त्रिगुणात्मक तय हम पढ़ कर के आ रहे हैं अभी दर्शन को कि सात्विकात अहंकारात् एकादशम इंद्रियम प्रवर्त है वैकृत आद अहंकार से सात्विक अहंकार से ग्यारह इंद्रियां बन रही है यानी और तामसिक से पांच भूत बन रहे हैं तनमात्राएं बन रही है यह भेद आ रहा है या नहीं आ रहा है सात्विक राज से तामसिक के भेद कहा जा रहा है नहीं ये ऊर्द्व सत्तो विशाल ये क्या इनका यह मतलब है कि वह त्रिगुणात्मक नहीं होते शरीर त्रिगुणात्मक तो हर चीज होती है तो ये कोई तर्क नहीं होता है विशेषता के आधार पर भेद देखा जाता है बुद्धिमान विशेषता को देखते हैं समानता के आधार पर नहीं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 चतुर्थ अध्याय उनतीसव श्लोक न मलिन चित्त उपदेश बीज प्ररोहो अजबत चौथे अध्याय का न उन्तीसव शोक उपदेश नीज प्ररोहो अजबत तो इसमें मलिन चित्त वाले के अंदर तो मतलब उपदेश का कोई प्रभाव नहीं होता लेकिन ऐसा भी होता है मतलब जैसे इन्होंने अगले वाले सूत्र में तो कह दिया कि मतलब कुछ प्रभाव हो भी जाए तो वो न होने के समान है ठीक तो है जब लि... अगला सूत्र ये कहा जा रहा है तो उसके परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे ना हाँ जी तो इसके अंदर मतलब ऐसा भी तो होता है कि एकदम तो कोई सभी शुद्ध नहीं होते प्रथमतया तो सभी को ये करना ही होता है अर्थात जब शुरुआत करते हैं योग जो योग की साधना की तो प्रथम तो सभी मलिन चित्त वाले ही होते हैं ऐसा माना जा सकता है तो जब प्रथम मतलब इसमें मलिन चित्त का इस प्रकार से निषेध करना कुछ ठीक नहीं यहां मलिन का मतलब अधिक मलिन दूसरी बात उपदेश बीज मतलब ये मुक्ति प्राप्ति वाले उपदेश बीज का प्रो कि मुक्ति लक्ष्य बन जाए जन्म मरण का चक्र से हटना है मेरे को ये लक्ष्य बन जाए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 50-50 भी हो सकते हैं 80-90, 80-20 हो सकते हैं 10 और 90 हो सकते हैं 25-75 हो सकते हैं कौन सा कितना है मलिनता भी एक से लेके 100 तक कितनी हो सकती है और शुद्धता भी बची हुई जितनी भी हो एक से लेके 100 तक हो सकती है यहां मलिनता का मतलब है जो बहुत अधिक मलिन है जैसे राजा अज का बताया उसको बहुत खेत था पुत्र का देहांत हो गया और उसके मन में अत्यंत तो वही वही बातें आ रही है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 तेजस्वी यानी क्षत्रिय बना देता हूँ तम ब्रह्मांडम उसको ब्रह्मा ब्राह्मण बना देता हूँ ज्ञानी बना देता हूं मैं ऋषि बना देता हूँ अच्छी मेधा वाला बुद्धि वाला बना देता हूँ धारणावती बुद्धि वाला बना देता हूँ किसको जिसको यम कामय जिसको मैं चाहता हूँ अब ये वचन प्रथम दृष्टिया क्या लगेगा अर्थ क्या है इसका ये परमात्मा की इच्छा के अनुसार हो रहा है सारा ऐसे और भी वचन मिल जाएंगे लेकिन सिद्धांत हमें ये स्पष्ट रखना है ये भाषा क्यों प्रयोग की जा रही है वो भी समझ लेना है और सिद्धांत क्या है ये भी समझ के रखना है कन्नेश्वराधिष्ठित फल निष्पत्ति परमात्मा के आधीन नहीं है ये यदि हम ये माने की परमात्मा की जो इच्छा हो जिसको वो राजा बना दे और जिस चाहे उसको रंक बना दे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 स्वतंत्रता यही तो है करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम इसमें जो समर्थ होता है करने में ना करने में और भिन्न प्रकार से करने में जो समर्थ होता है स्वतंत्र सु, सुतं, उसको स्वतंत्र कहते परमात्मा इस दृष्टि से स्वतंत्र नहीं है अब परमात्मा स्वतंत्र नहीं है इसलिए उसकी कोई दीनता या तो दुर्बलता नहीं समझ लेनी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 तो कुछ कुछ शब्दों में ये भेद है तात्पर्य में कोई भेद नहीं है तो जब परमात्मा का अधिष्ठातृत्व तो नहीं है कर्म से ही उसकी सिद्धि होती है तो फिर परमात्मा का तो कोई अधिष्ठ अधिष्ठातृत्व तो होगा ही नहीं मानना ही नहीं चाहिए फिर परमात्मा को क्यों बड़ा माने जब कर्म के अनुसार ही हो रहा है तो उसका उत्तर दिया जा रहा है नहीं अधिष्ठाता तो फिर भी है